ब्लॉग की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के, के श्रव्य संसार में प्रस्तुत प्रेस्त है, है, है एन रघु रामन से जीने की कला टेक्नोलॉजी बदल देगी काम करने के तरीके हम में से अधिकांश लोग जानते हैं कि उबर सिर्फ सॉफ्टवेयर टूल है और कंपनी की अपनी कोई कार नहीं है जबकि यह दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी है एयर अब दुनिया की सबसे बड़ी होटल कंपनी बन गई है हालांकि उसकी अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि कार मैकेनिक स्पेयर पार्ट को ग्राहक के सामने ही बना लेगा और इसे बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं होगी हाँ आगामी 10 वर्षों में यह सच हो जाएगा चौथी औद्योगिक क्रांति मुहाने पर है और यह हमारे काम करने के तौर तरीके बदलने वाली है 2020 तक ऑटोनॉमस कार के लिए आप मोबाइल फोन से ऑर्डर कर सकेंगे यहां आपको आपके गंतव्य तक छोड़ेगी और भुगतान क्रेडिट कार्ड से लेगी संभावना है कि दो के बाद जन्म लेने वाले बच्चों के ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेंगे क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं होगी दुनिया को आज की तुलना में 90 प्रतिशत कम कारों की जरूरत होगी लोग पार्किंग स्पेस को पार्क में तब्दील कर सकेंगे गए ना? और भी देखिए अगले 10 साल में सस्ते थ्री प्रिंटर की कीमत अठारह हजार डॉलर यानी कि 12 लाख रुपए से घटकर 400 डॉलर यानी कि करीब करीब सत्ताईस हजार रूपए आरोप आ जाएगी साथ ही आज के मुकाबले ये 10 गुना तेज भी हो जाएगी सभी बड़ी शू कंपनियां थ्री शूज प्रिंट करने लगेंगी। दुरस्त एयरपोर्ट पर पहले ही एयरप्लेन पार्ट्स थ्री प्रिंट होने लगे हैं। स्पेस स्टेशन पर अब ऐसे प्रिंटर हैं जिन्होंने बड़ी संख्या में स्पेयर पार्ट्स की जरूरत को खत्म कर दिया है जैसा कि पहले होता था अब यह संभावना जताई जा रही है कि 2018 के अंत तक स्मार्टफोन में थ्री स्कैनिंग होने लगी तब, तब आप अपने पैरों को 3D स्कैन कर सकेंगे और घर पर ही शूज प्रिंट करने, करने, करने की सुविधा मिल जाएगी चीन में पहले ही 3D प्रिंटेड छ मंजिला ऑफिस बन चुका है 2027 तक जितना भी उत्पादन हो रहा होगा उसका करीब 10 प्रतिशत थ्री प्रिंटेड होगा इस रविवार को मैं इंटरनेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरमैन रॉबर्ट एम कोल्डमैन की भविष्यवाणियां पढ़ रहा था इसमें कहा गया है कि अगर कार कंपनियों ने बैटरी से चलने वाली कारों पर तेजी से काम नहीं किया तो अधिकांश कार कंपनियां दिवालिया हो जाएंगी। 2020 के बाद इलेक्ट्रिक कार्य बढ़ने लगे इससे दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आएगी और बीमा कंपनियां बड़े संकट में फंस जाएंगी क्योंकि बिना दुर्घटना के बीमा 90 प्रतिशत तक सस्ता हो जाएगा सौर ऊर्जा के सस्ता होने से कोयला कंपनियां बिजनेस से बाहर हो जाएंगी पिछले साल दुनिया भर में फौसिल फ्यूल के स्थान पर सौर ऊर्जा संयंत्र ज्यादा लगे हैं सस्ती बिजली के कारण पीने का पानी भी सस्ता हो जाएगा जिन लोगों ने ख्यात टीवी सीरियल स्टार ट्रैक देखा है उन्हें ट्राइकोडर शब्द याद होगा 2020 तक यह आपके स्मार्टफोन का हिस्सा बन जाएगा इसमें आप सांस ले सकेंगे रक्त का नमूना दे सकेंगे रेटिना स्कैन सकेंग कर सकेंगे और साथ ही किसी भी बीमारी का पता भी लगा सकेंगे यह सस्ता होगा इसलिए आने वाले कुछ वर्षों में धरती पर हर इंसान सस्ती दवाओं की पहुंच में होगा यह करीब करीब फ्री जैसा ही होगा बिजनेस में बीसवी सदी, सदी का हर आइडिया इक्कीसवी सदी में फेल हो जाएगा अगर, अगर इसे, इसे मोबाइल फोन, फोन से नियंत्रित नहीं किया गया तो, तो। खेती के लिए सौ डॉलर से कम में रोबोट मिलने लगेंगे और किसान मैनेजर बन जाएंगे। स्मार्टफोन की कीमत घटने से शिक्षा की सुविधा घर पर ही बहुत कम कीमत पर मिलने लगेगी अगर आप गंभीरता से गौर करेंगे तो पाएंगे कि वर्तमान में हो रहे तकनीकी बदलावों में इनमें से कुछ प्रडिक्शन तो किसी न किसी रूप में दिखाई देने भी लगे हैं। कई स्टार्टअप पहले से स्थापित कंपनियों को बंद होने पर मजबूर कर रही हैं, और इसके लिए प्रोडक्ट और डिजिटल प्रिंटिंग से बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है यह हमारे, हमारे लिए नई औद्योगिक क्रांति के लिए तैयार हो जाने का, जाने का समय है फंडा यह है, है।, है कि हमारी कार्यप्रणाली आगामी 10 वर्षों में नाटकीय तरीके से बदलने वाली है और बेहतर है कि आज से ही शुरू किया जाए और इसका सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। अभी आप जान रहे थे एन रघुरामन से जीने की कला टेक्नोलॉजी बदल देगी काम करने के तरीके वाचक स्वर भारती परिमि